निषि जीवन के रहस्य के संबंध में इस पृथ्वी पर अनूठे शास्त्र कठोपनिषद उन सब उपनिषदों में भी अनूठा है इसके पहले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 गुजरे बिना और कोई उपाय नहीं जीवन को जानना हो तो मरने की कला सीखनी पड़ती है। जो मृत्यु से भयभीत है वो जीवन से भी अपरिचित रह जाता क्योंकि मृत्यु जीवन का गुरहतम गहन से गहन केंद्र केवल वे ही लोग जीवन को जान पाते हैं जो सचेतन होश पूर्वक स्वागत से भरे हुए मृत्यु में प्रवेश कर सकते मरते सभी लेकिन सभी लोग मरने के कारण जीवन को नहीं जान पाते हम भी बहुत बार मरे और डर है और बहुत तो बात मरेंगे लेकिन मृत्यु होती है एक जबरजस्ती। हम मरना नहीं चाहते, मरना पड़ता है इसलिए मृत्यु होती है एक दुख एक पीड़ा एक असंता और मृत्यु की पीड़ा इतनी गहन है कि उस पीड़ा को झेलने का एक ही उपाय है कि आप मूर्छित हो जाए इसलिए मरने के पहले ही हम मूर्छित हो जाए सर्जन तो बहुत बाद में खोज पाए गए की पीड़ा से घुसने का उपाय बेहोशी है लेकिन प्रकृति को सदा से पता है मृत्यु के भय के कारण पीड़ा के कारण चेतना मूर्छित हो जाए हम सब मरते हैं मूर्छा बहुत बार मरे है बेहोश इसलिए हमें कोई स्मरण नहीं बहुत बार जन्मे भी है लेकिन बेहोश हमें उसका भी कोई स्मरण नहीं अतीत की तो बात छोड़ दे इतना तो निश्चित ही है कि इस बार आप जन्मे लेकिन इस जन्म का भी कोई स्मरण नहीं जिसकी मृत्यु मूर्छा में होती है उसका जन्म भी मूर्छा में होता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 मृत्यु में प्रवेश करने का विज्ञान और जो व्यक्ति होश पूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर जाता है उसके लिए मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है क्योंकि होश पूर्वक मरते हुए वो जानता है कि मैं मर ही नहीं रहा होशपूर्वक मरते हुए वो जानता है कि जो मर रहा है वो मेरी देह है शरीर है वस्त्रों से ज्यादा नहीं और जो मेरी अंतर चेतना है वो मृत्यु में भी प्रज्वलित है मृत्यु की आंधी भी उसे बुझा नहीं पाती मृत्यु में जो जानता है जागता है होश से भरा है उसके लिए मृत्यु समर्थक है जो बेहोश मरता है उसी के लिए मृत्यु है जो होश पूर्वक मरता है उसके लिए कोई मृत्यु नहीं फिर मृत्यु ही उसके लिए अमृत का द्वार हो जाती है जो होश पूर्वक मरता है वो होश पूर्वक जन्मता थी और जो होशपूर्वक जन्मता है उसके जीवन का पूरा गुण बदल जाता है होशपूर्वक जीता भी है उसका रो रो उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से ज्ञान से बुद्ध तुष्ह भर जाता है। जो व्यक्ति होशपूर्वक जन्मता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती फिर उसका कोई जन्म नहीं होता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 वो न मरता है वो स्वयं जीवन जीवन की मृत्यु कैसी और जो मरता है उसका जीवन धोखे का था उधार था जो मरता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं ये बड़े मजे की बात है मनुष्य दो का जोड़ है। एक है मरण धर्म शरीर वो मरा हुआ ही है और एक है अमृत आत्मा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 सचाई नहीं सच्चाई की खबर तो उससे मिलती सच्चाई का इशारा भी उससे मिल सकता है लेकिन जो उसे ही सच्चाई समझ ले वो बट जाए उससे सत्य का संबंध सदा के लिए टूट जाए शरीर सिर्फ खबर देता है भीतर छेपे जीवन के शरीर जीवित मालूम होता है सिर्फ निकटता के कारण सानिध्य के कारण आत्मा की जीवंतता इतनी प्रगाढ़ है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 और बहुत सी अनूठी बातों की सूचक थी बहुत बार आपने पढ़ा होगा बहुत बार कठोपनिषि के संबंध में बातें सुनी होगी लेकिन कठोपनिषि जितना सरल मालूम पड़ता है उतना सरल नहीं है। ध्यान रहे जो बातें बहुत कठिन हैं, उन्हें ऋषियों ने बहुत सरल ढंग से कहने की कोशिश की क्योंकि वे बातें ही इतनी कठिन है कि सरल ढंग से कहने पर भी समझ में न आएगी अगर सीधी सीधी कह दी जाए तो आपसे उनका कोई संबंध कोई संपर्क ही नहीं होगा कठोर प्रसिद्ध एक कथा है एक कहानी है लेकिन उस कहानी में वो सब है जो जीवन में छिपा है हम इस कहानी की एक एक पद को उभारना शुरू करेंगे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 उनकी जीवन एक खुली किताब हो गई ऋषि कहता है प्रभु के स्मरण से हम इस उपनिषि का प्रारंभ करते हैं आपसे भी मैं कहूंगा इस साधना शिविर का प्रारंभ आप अपने से न करें प्रभु स्मरण से करें जो अपने से करेगा वो खाली हाथ लौट जाएगा जो अपने से करेगा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 हम उस स्मरण को भी इस अंधेरे का एक अंग बना लेते हैं। हमारा धर्म भी हमसे छोटा होता है हमारी प्रार्थना भी हमसे छोटी होती और जैसे हम और चीजें संभाल के रखते हैं वैसे ही अपनी प्रार्थना को भी संभाल के रख लेते हैं लेकिन मालिक मालिक अहंकार ही होता है प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि अब मैं नहीं और अगर एक बार पूरे हृदय से ये ख्याल आ जाए कि मैं नहीं तो आप सब कुछ हो जाते हैं कुछ और ताने को शेष नहीं रह जाते प्रभु इस्मरण, स्वयं भी स्मरण स्वयं का विस्मरण स्वयं का स्मरण प्रभु का विस्मरण वो जो हमारे भीतर छिपा है तब तक छिपा रहेगा जब तक हमारा अहंकाश जब तक मैं का भाव मजबूत है जैसे ही मैं भाव घटता है वो जो भीतर छिपा है प्रकट हो जाता है वो जो भीतर छिपा है वो परमात्मा है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 कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाज के पुत्र उदालक ने अपना सारा धन विश्वजित यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध पुत्र था इस कहानी की एक, एक परत उघारणी प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाज के पुत्र उद्दालक ने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 जीसस ने कहा है कि तुम सारा संसार भी पालो और अगर स्वयं को खोदो तो इस पाने से क्या होगा उद्दालक का सारे संसार को जीतने की आकांक्षा से पड़ा स्वयं को पाने की कोई आकांक्षा नहीं दिखाई पड़ती स्वयं का कोई ख्याल भी नहीं है उद्दालक का धर्म से कोई भी संबंध नहीं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 कि आप महल में रहते हैं कि झोपड़े आप महल छोड़कर झोपड़ी में रख सकते और अहंकार अकड़ा हुआ रहेगा कि मैंने महलों को लात मार दी, क्या रखा है महलों मेरे लिए कुछ भी नहीं अहंकार लग्न खड़ा हो सकता कि मैंने वस्त्रों को लात मार दी अहंकार किसी भी चीज से रस ले सकता है दान तो किया है उद्दालक ने दान में कोई कमी नहीं है, इसलिए आप अपने छोटे मोटे दान से बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाए उद्दालक ने सब छोड़ दिया सब दे दिया सब दे दिया फिर भी उसकी बुद्धि एक छोटे बच्चे के मुकाबले भी सुध नहीं है उसका ही बेटा नची देता जो अभी कुछ भी नहीं जानता ज्यादा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 निर्दोषता को संभाल पाए हम सारे विकार उसमें डाल हैं वो हमारे काम का तभी है जब विकार ग्रस्त हो जाए जब बीमार हो जाए हमारी सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं उस निर्दोष बुद्धि को नष्ट करने का उपाय करती है जिसको प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है एक कोरा हृदय जिस पर भी कोई दाग नहीं पड़े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 जब कोई बूढ़ा के भी हृदय को बुरा नहीं होने देता और ताजा निर्दोष रख लेता तब गौरव की बात है इसलिए जीसस ने कहा है कि मेरे प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश कर सकेंगे जो छोटे बच्चों की तरह छोटे बच्चों की तरह का जीसस को नची देता का पता होता तो जीसस ने नची देता का नाम जरूर लिया होता क्योंकि पूरे इतिहास में नचिकेता जैसा शुद्ध हृदय खोजना मुश्किल सभी बच्चों के पास होता है और आप ये मत सोचना कि आपके बच्चे के पास नहीं उद्दालक को भी समझ नहीं आया था आपको भी समझ नहीं आएगा आप जरा अपने बेटे की अपनी बेटी की बात गौर से सुनना उदालक ने भी नहीं सुनी थी आप भी नहीं सुनेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि बेटे ना समझ आप समझदार उम्र को लोग समझदारी का पर्याय वाची समझ लेते हैं कांस हम बच्चों की बातें गौर से सुन सके कांस हम अपनी बुद्धिमत्ता को एक तरफ हटा के उनकी बातें सुन सके तो कठो उपनिष्चिद जैसे लाखों उपनिषि पैदा हो जाए ये तो कोई ऋषि पकड़ पाया इस कथा को उदालत नहीं समझ पाया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 वो लड़का चौंक कर देखता और वो कहता मैं भी छोटा हूं और आप बड़े लेकिन बात की बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ भूल हो रही है बेटे को दिखाई पड़ता कि मैं अपने से छोटे को मारता हूं तो गलती मुझसे बड़ा मुझे मार रहा है और इसीलिए मार रहा है कि छोटे को मारना बुरा है तो कोई गलती नहीं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 कबीर ने कहा है ज्यो की तम दरदीनी चरिया वो जो चादर तुमने मुझे दी थी वो मैंने वैसी की वैसी रख दी है बचा उसमें जरा भी दाग नहीं रखने दी इस कार्थ है कि मैंने बचपन को वापस लौटा दिया तुम्हारे हाथों तो। वो परमात्मा से कह रहे हैं कि जैसा बच्चा तुमने मुझे भेजा वैसा ही बच्चा में मर के वापिस लौटू अगर कोई मरते वक्त भी बच्चे की तरह बोला और सरल हो तो उसके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं नचिकेता नाम का एक पुत्र था जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गुवे लाई गई ये बच्चे को दिखाई पड़ा बाप को दिखाई नहीं पड़ा ये गौए अपनी आखिरी पानी पी चुकी आखिरी चारा चल चुकी इनका आखिरी दूध दूह लिया गया नचिकेता को विचार उठने लगा मन में कि इन गौं को दान देने का क्या अर्थ है लेकिन गौ लोग दान ही तप देते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 फिजूल धन को लोग परमात्मा की तरफ लगाते हैं, हृदय को नहीं कूड़े कचरे को लगाते हैं, नचिकेता को दिखाई पड़ने लगा उपरिषित का ऋषि कहता है नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया है असल में बोलापन श्रद्धा है सरलता श्रद्धा है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 अगर दूध अभी बाकी होता तो बाप ने दान दिया ही नहीं होता बाप इतना ना समझ नहीं जितना नचिकेता है शुद्ध आख के आँख लिए एक तरह की ना समझी जाए समझदारी चालाक हो जाती है इसलिए दुनिया जितनी समझदार होती जाती उतनी चालाक होती जाती लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों से इतने लोग निकलते हैं पढ़ लिख तो दुनिया में चालाक घटनी चाहिए वो बढ़ रही है मैं कहता हूँ वो बढ़ेगी क्योंकि समझदारी से चालाकी बढ़ती है घटती नहीं जब एक आदमी ग्रंथ ठीक ठीक करने लगता है तर्क ठीक ठीक बिठाने लगता है तो चालाकी बढ़ेगी घटेगी नहीं दुनिया जितनी सार्वभौम रूप से शिक्षित होगी उतनी सार्वभौम रूप से चालांक और कनिंग हो जाएगी हो ही गई है किसी भी व्यक्ति को शिक्षित कर दे और फिर अगर वो बोला रह जाए तो समझे कि संत शिक्षित होते से ही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 और जब प्रत्युत्तर न मिले तो केशव भी हतप्रभ हुए उनके साथ आए हुए लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़े क्योंकि सोचा था आज बड़ा आनंद होगा और सोचा था कि ना समझ रामकृष्ण गवा पढ़ा लिखा आज बड़ी मुश्किल में पड़ेगा इसकी फजियत देखने काफी लोग इकट्ठे हो गए लेकिन फजियत रामकृष्ण की करनी मुश्किल न समझ की फजियत कैसे करिए समझदार की भर की जा सकती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 उपनिषद करता नच गीता को श्रद्धा का जन्म हुआ और उसे लगा कि इन जराजीर्ण गायों को देकर पिता क्या कर रहे है जो अंतिम बार जल पी चुकी जिनका घास खाना समाप्त हो चुका जिनका अंतिम दूध तो लिया गया जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गयी ऐसी निरर्थक मरनातन गाँव को देने वाला दाता तो नीच योनियों नरका लोको में जहाँ सब सुख समाप्त है जहाँ सब सुख शून्य है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 जब कोई झूठ कहता है तो क्रोध नहीं आता जब कोई सच कहता है तो क्रोध आता अगर आप चोर नहीं हो कोई कहता आप चोर है तो आप हंस सकते हैं क्रोध कारण नहीं लेकिन आप चोर हैं और कोई कहता है आप चोर हैं आप हाथ से भर जाते हैं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 छिपाए जिससे आप उखाते हैं सब उभड़ा हुआ है अगर संतों को हम गाली देते हैं और वे हंसते हैं तो इसका ये कारण नहीं है कि आपकी गालियों से उन्हें बड़ा मजा आ रहा है उसका कोई कारण इतना है कि आप हंस हसी योग्य बात ही कर रहे हैं हास्यास्त प्रद आप अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं क्योंकि आप आपकी गाली बिल्कुल ही निरथक है वो कहीं भी छोटी नहीं उससे कहीं कोई तालमेल नहीं आपको जब कोई गाली देता है तो आप फौरन खड़े हो जाते हैं। रक्षा के लिए किसकी रक्षा करते भीतर कुछ छिपा है जो गाली तोड़ देगी भीतर कुछ छिपा है जो गाली प्रकट कर देगी भीतर कुछ छिपा है जो गाली आपको भी जागरूक कर देगी पिता नाराज हो क्योंकि बेटे ने दिखता है ठीक घाव छू दिया ठीक स्थान पर उसने हाथ रख दिया सोचा बेटे ने नचिकिता ने कि पिता को सावधान कर लेकिन बड़ा मुश्किल बेटा जब भी पिता को सावधान करे पिता को बुरा लगेगा क्योंकि ये पिता मान ही नहीं सकता कि तुम और मुझसे ज्यादा समझदार मानते हैं कहा जाने के बाद कि अपनी ना समझी छोड़ घर वापिस हाथ मौत हो चुका और मैं तेरा पिता हूं मैं तुझे अभी भी माफ कर सकता मेरे भीतर पिता हृदय आवारा गर्दी बंद कर और मेरे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी तो भिखारी होकर मेरी राजनीत मांग रहा मेरी नाक को मत दुबा मेरी इज्जत को मत मिटा सोचे बुद्ध का पिता कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं था सम्राट सुशिक्षित था, था सुसंस्कृत शास्त्र पढ़े थे ज्ञानियों के वचन सुने थे घर में महापंड आते थे समूह था आसपास, लेकिन बुद्ध को पहचानना मुश्किल बाप का जो अहंकार है वो ये मान नहीं सकता कि मुझसे पहले वो मेरा बेटा ज्ञान को उपलब्ध हो गया बुद्ध ने कहा विनम्रता से कि आप ठीक कहते हैं कि आपके कुल में किसी ने भीप नहीं मांगी लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ मैं पुराना भिखारी हूं मैं पहले भी दीप मांग चुका हूँ बुद्धन का तू क्या अपने आप को मुझसे ज्यादा जानता मेरा खून तेरे खून में बहरा मेरी हड्डियां तेरी हड्डियों मैंने तुझे पैदा किया मैं तुझे बड़ी बलिमानी जानता हूँ बुद्ध का आप थोड़ी सी भूख कर रहे हैं मैं आपसे पैदा हुआ आपके द्वारा पैदा नहीं हुआ आप एक मार्ग थे जिससे मैं आया लेकिन आप मेरे सृष्टा नहीं स्वभाव था जब कोई बेटा किसी बाप को गए कि आप मेरे सृष्टा नहीं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 अब्राहम था दादा हुआ उसके पहले भी मैं अब्राहिम आदि पुरुष है यू क्यों को साल पहले अब्राहम हुआ और जी सक में था विपल और अपराह आवाज मैं पहले था ज्ञान पिता के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 निर्दोष चित्र से कई बार भूलें होती होंगी उसे लगा कि पिता भूल में पड़ रहे ये दान झूठा है ये बेईमानी है ये धोखा है और इसका परिणाम महा दुख होगा ये सोचकर वो अपने पिता से बोला आप मुझे किसको देंगे क्योंकि पिता ने कहा था मेरा सब कुछ मैं दान कर दूंगा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 व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश पागलपन लेकिन बाप तो लगता है मेरा, तो नचिकेता को लगा कि पिता मेरे कहते हैं कि नचिकेता तू मेरा है और कहते हैं कि सब मैं दान कर दूंगा तो सीधी बात है कि मेरा भी दान होगा, तो पूछ लो कि मुझे किसको दान करेंगे इस सब हृदय में उठा हुआ सवाल है अगर सब कुछ ही दान कर रहे हो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 का क्रोष समझता देखो सीधा साधा बच्चा है उसने फिर से पूछा दोबारा पूछा तिबारा पूछा कि मुझे किसको देंगे पिता हो गया और जैसा की कोई भी पिता कहता बिल्कुल स्वाभाविक है कि पिता ने कहा मैं तुझे मृत्यु को दे देता अक्सर बाप जब नाराज हो जाता तो कहता तू पैदा ही ना हुआ होता अच्छा माँ नाराज हो जाती तो कहती जाओ जाओ। हटो साओ ने कहा देता हूँ स्वाभाविक बात है जिसने जन्म दिया है वो अगर पूरी तरह क्रुप हो जाए तो मृत्यु दे, दे सकता है चंद अगर नाराज हो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 इसलिए कोई भी बेटा अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाता बड़ा कठिन और जब कोई बेटा अपने बाप को मौत कर देता तो है तो साधुता का परम फूल खेलता है बेटे बाप के खिलाफ बने रहते तुर्जने बहुत अद्भुत किताब लिखी है साधर एंड बाप बेटे जिसमें तुर्जने एक मौलिक विचार सारभूत और आधारभूत विचार पर पूरी कथा निर्मित की दुर्मेव का ख्याल है कि बाप और बेटे का संघर्ष पुरातन सनातन सदा से चल है बाप बेटे से लड़ रहा है बेटा बाप से लड़ रहा है और यही संघर्ष व्यापक होकर पीढ़ियों का संघर्ष बन जाता है जनरेशन आपस में लड़ने लग आज सारी दुनिया में बेटो की पूरी कुछ और कर रही बाप की पूरी कुछ और जा रही दोनों के बीच खाई कोई बीच में संवाद भी नहीं रहा है। और जितना संपन्न होगा देश और बेटे की खाई उतनी ही बढ़ जाएगी जितना गरीब होगा देश उतनी कम होगी क्योंकि जितना संपन्न देश होगा उतना ही बेटे ज्यादा सुशिक्षित होंगे और ज्यादा देर तक जवान रहेंगे हरी मुल्क में बारह साल दस साल का बच्चा भी काम में लग जाता है जाता फिर बाल विवाह हो जाता है और बाप से लड़ता वो खुद बाप बन जाता है बापों की बड़ी पुरानी इजात हो सकती है इसके पहले की बेटा हो दो खड़ा करे उसे बाप बना देना जरूरी जैसे ही वो बाप बनता है वो बाप की पीढ़ी का हिस्तार हो जाता है भागीदार हो जाता आप जानते हैरान होंगे जब तक आप बाप नहीं बनते तब तक आप जवान बने रहते हैं। जिस दिन आप बाप बनते उसी दिन आप बुरा हो जाते हैं। एक बड़ा गहरा रूपांतरण बनना हो जाता जब तक एक आदमी की शादी नहीं होती उसका बच्चा नहीं होता तब तक उसके धन और तब तक, तब तक वो एक खाना दोष हो सकता है तब तक वो फिक्र नहीं करता सुरक्षा की तब तक धन को लापना सकता तब तक बदा हो सकता है विद्रोही हो सकता है शादी होते ही जैसे खोटी से कहीं बन जाती घर चारों तरफ से घेर लेता लेकिन बेटा होते ही वो बूढ़ा हो जाता है वो खुद बाप की तरह सोचने लगता है उसे अपने बाप की बात तब ठीक मालूम पड़ने लगती है बड़े मजे की बात तक आप बाप नहीं हो जाते तब तक, तक आपको अपने बाप की बात ठीक नहीं मालूम पड़ेगी तब तक, तक लगेगा कि बूढ़ा स्थान गया है दिमाग खराब है किस पुराने जमाने की किटी पिटाई बातें कर रहे हो आप भी बाप होते ठीक वही बातें पुराने ज़माने की ही कि अमेरिका में नए जवान लड़के हिप्पी बड़ी शादात है लेकिन जब भी वो शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा हुआ कि हिप्पी विदा हो जाती वापिस समाज में वो विदा होता उनको अपने बाप की बातें में अनुभव के अतिरिक्त को पायलता नहीं जब तक आप पिता न पढ़े तब तक तब तक पिता की वार्ता आपको ध्यान नहीं हो ये जो बच्चों के जवानों के और गुरो के बीच एक संघर्ष सतत उस संघर्ष का कारण वही है कि बाप ने जन्म दिया वो पूरा मालिक होना चाहिए। वो जरा की भी बगावत पसंद नहीं करेगा वो चाहता है बेटा उसकी प्रति छवि हो उसकी प्रतिध्वनि हो उसकी आवाज हो वो कहे रात तो रात वो कहे दिन तो दिन लेकिन उसके लिए क्योंकि बेटे का अपना अहंकार जिस जिससे बड़ा कुछ कुछ हो रहा है उसका अपना अहंकार मजबूत हो रहा है और बेटा स्वतंत्र होना चाहता है कई मौकों पर तो दिन भी हो और बाप अगर कहे भी दिन तो बेटा कहेगा रात बाप से की है, उसका अपने की कोशिश करता है और बाप के मन में जितु उसने जन्म दिया है छिपा रहता है वो चाहे वो मृत्यु भी देके ताकि पिता ने कहा कि मैं तुझे के पर बेटे इतनी छोटी उम्र में तर्क नहीं कर सकते आंख तर्क नहीं करती निर्दोष था तर्क नहीं करती उसने मान लिया कि निश्चित ही मैं मृत्यु को दे दिया जाऊंगा उसने स्वीकार कर लिया स्वीकृति का भाव बड़ा क्रांतिकारी है और उन्हें कोई छोटी स्वीकृति नहीं। थी उसने ये ना पूछा कि क्यों देंगे मृत्यु को उसने यह ना कहा कि क्या आप विक्षिप्त हो गए जो मुझे मृत्यु को देंगे कि मैंने ऐसा क्या बुरा कि किया क्या आप मुझे मृत्यु को देंगे न उसने कोई दर्द किया न उसने यह माना कि मृत्यु को दिए जाने में कुछ बुरा है उसने सोचा कि पिता मृत्यु को देते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 का जो ज्ञान है तथा तक उसको शिक्षक आपको आजीविका देता है गुरु आपको आजीविका देनी हो तो आपको कुछ सिखाना पड़ता है है, भूगोल है, से, से, है, इतिहास साइंस है केमिस्ट्री है फिजिक्स है कुछ सिखाना और अगर ज्ञान देना हो तो आपने जो भी सीखा है उसे अन सिखाना हो उसे अनल से मिटाना। है। इस स्कूल में जो कॉलेज में विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षक है गुरु वो था जिसके पास आप तब जाते थे जब आप सीखने से उठ जाते थे और बोझ उठाना चाहते थे इसलिए आप इस कथा का और के लिए से आपके अगर आप मर में तो आप सब आ जाएंगे जो पानी योग पानी को उससे यहां मैंने यहाँ मैं आपको भी मृत्यु के हाथ में दे देना चाहूंगा और चाहूंगा कि सब तरफ से मृत्यु आपको दे रहे और आपके भीतर जो भी मर सकता है वो मर ही जाए और जो नहीं, बतक, नहीं मर सकता जिसको मारने का मृत्यु के पास कोई उपाय नहीं वही केवल आपके भीतर जगमगाता हुआ बच रहे जो कूड़ा करकट है वो जल जाए जो स्वाण है वो इस अग्नि से आपको भी गुजरना होगा जो नचिके का वो कहते हैं कि वो अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी वो अग्नि जिस जिससे गुजर के आदमी नया होता, तो होता है यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा कि मैं प्रथम श्रेणी के आचरण को चलता चलाया जिसे भी शुभ कहा जाता है वो मैंने किया है कभी कठिनाई अगर होती है। और प्रथम कोटि का आचरण नहीं पालन थाल कर, कर पाता तो भी मध्यम श्रेणी का आचरण तो निश्चित ही पालन करता और कभी भी मैंने निम्न श्रेणी का आचरण नहीं पिताजी ने कैसा क्यों कहा जरूरी यम का कोई कार्य होगा को। लेकिन यम का कौन सा कार्य हो सका तब मुझे दंग दिया जा रहा है लेकिन नचिकेता ने सोचा कि मैं ऐसी कोई भूल नहीं की जैसे शुभ कहते हैं और कभी अगर भी में तब, नहीं में तो जाता है। तब मेरे दोस्त का तो कोई कारण नहीं तब एक ही बात हो सकती है कि मृत्यु को कोई काम हो जाए मेरे पिताजी इसीलिए मुझे ये बहुत सोचने जैसा है। बच्चों को देते होंगे है, नहीं सोचता कि पिता के कारण है। अपना दोस्त सोचता है कि शायद मेरी कोई भूल हो वो भूल नहीं पाता तो सोचता है कि यम कोई काम होगा जो मुझसे पूरा हो सके मेरे मुझे समझ में नहीं आता की यम क्या कार्य हो सकता जो मैं कर सकूंगा लेकिन भूल के भी उसे नहीं आता पिता पिता नाराज है। पिता है ऐसा उसे जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त देखता है तो जीवन में डर है। हम सारे लोग अगर दूसरे का दोस्त देखने में संदर्भ होते अगर कोई गाली गया देने वाले कुछ तो आप गाली के योग हो सकते हैं ये तो सोचने में भी, भी नहीं आता बिल्कुल मौजूद हो सकती है आपको बिल्कुल बिल्कुल लगती है आपके लायक ये तो ख्याल में भी नहीं आता या गाली का कोई प्रयोजन हो सकता है जो देने वाले ने इसलिए है कि कुछ कार्य पूरा हो वो भी ख्याल नहीं आता ख्याल आता है की आदमी दुष्ट यह आदमी शमशान लग रहा है लेकिन उससे ये ख्याल नहीं रहा है मजा ये है और पिता क्रोध के कारण ही ऐसा तो ये सवाल नहीं है कि दूसरे ने गाली दी है तो उसने अपने पादपण के कारण न दी हो ये सवाल नहीं है। उसने भला विक्षिपता के कारण दी उसके भीतर आग जल रही हो वो शैतान हो ये सवाल नहीं है सवाल ये है कि आप कैसा सोचते हैं अगर तो आप सोचते हैं कि मेरी ही किसी भूल के कारण थी, आप अपने जीवन को बदलने में लग तो हैं उसका ही कसूर है तो आप अपने सब तो ध्यान भी नहीं देंगे और अगर जिंदगी में यह हमारा जन्म हो जाए सोचने का जैसा की हम दूसरे में दिखाई पड़ता है तो फिर जिंदगी अब परिवर्तित रह जाती है फिर कोई रूपांतर लेकिन मेरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहे तो मैं धीरे धीरे अपने को बदल लूंगा तो मेरे भीतर एक नए जीवन का सूत्रपात हो सकता है उसने अपने पिता से कहा आपके पूर्वज जिस प्रकार का सदा आचरण करते आए उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरा स्पष्ट लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिका अर्थात जरा चीन होकर मर जाता है तथा तो उत्पन्न होता है छोटे बच्चे की ये उपमा सोचने जैसी असल में जितनी को में अभी भी निर्दोष बच्चों की तरह जी नहीं जंगलों में आदिवासी उनके सोचने का धन और चिंता यही है रचिकेता की ये बात सुन के आप ऐसा न समझना कि छोटा सा बच्चा इतनी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है अनाज को अगर हम देखें तो वो वर्तूला कहा है सुबह सूर्य जो उठता है हाँ एक वर्तूले मंद सोचने वाले समाजों ने मनुष्य को भी कुछ अपवाद नहीं मानना उन्होंने कहा जैसे बीच को समझ सकते कि जब सभी चीजें हैं तो वस्तु रेखाबद्ध नहीं हो सकता मनुष्य भी वस्तूलाधार ही होगा पश्चिम और पूर्व के विचार में बड़ा फर्क है इस संबंध पश्चिम सोचता है जीवन रेखाबद्ध एक सीधी रेखा में चला जाता सी है सीधे उनकी पटरी न जाती पूर्व सोचता है बचपन जवानी बुढ़ापा फिर बचपन वहीं जहां से प्रारंभ होता है वहीं अंत होता है फिर प्रारंभ फिर अंत। इसलिए हमने जीवन वरण के बर्तुल का ख्याल किया है संसार का बीज में घूमता हुआ अच्छा होगा वो जो भारत के राष्ट्रीय पता प्र जो हमने चक्र में चक्र बहुत पुराना था वो अशोक ने अपने अंभों खुदवाया था खुदवाया था बुद्ध विचार के अनुसार क्योंकि तो बुद्ध करते जीवन एक चक्र की बात है तो वो छोटा बच्चा कहने लगा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि मुझे आप मृत्यु को देते दे। हैं क्योंकि आज आदमी मरता से फिर चलता है कोई मृत्यु अंतिम नहीं है फिर फिर जन होगा यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे मृत्यु को दे दें लेकिन इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सोच के कहें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रोध में रह रहे हो ये थोड़ा समझने लें जैसा है यहां वो यह नहीं कह रहा है कि मुझे मृत्यु को मत दे या मृत्यु को देना बुरा है यहां को यह कह रहा है कि अगर आप क्रोध में दे रहे हैं तो आप अकार ही उस क्रोध के कारण रुक पाएंगे आप मुझे मृत्यु को देते दे। क्योंकि तो कोई मरता नहीं सब चीजें वापस लौट आती है अपने मूल स्रोत पर गंगोत्री से गंगा बहती है गिरती है सागर फिर आप बनते आकाश में उठती फिर बदली है गंगोत्री को बरसती फिर गंगा बहने लगती तो फसल की तरह वापिस लौटाना होगा मृत्यु क्षण भी विचार करे तो क्रोध विलीन हो जाता है क्षण भी होश पूर्वक जगे तो क्रोध विलीन हो जाता है क्रोध का एक ही उपाय है एक ही औषधि है एंटीडोट क्या होश में भर जाए क्रोध आए क्रोध बंद कर ले सजग हो जाए और आप पाएंगे यहाँ सजगता बढ़ने लगी वह तो क्रोध से नीचे गिरने लगा क्रोध की ऊर्जा ही क्रोध की शक्ति ही समेकता हो जाती है अवेयरनेस बन जाती है कि क्रोध मत करो ऐसा में नहीं कहता होश क्रोध करो होश कोई क्रोध कभी कर नहीं सकता बुद्ध ने कहा चोरी मत करो ऐसा में नहीं कहता होश करो, क्रोध कोई चोरी कर नहीं सकता जीवन में जो भी बुरा होता है बेहोशी न होता जीवन में जो भी शुभ होता है वो होश होता है अगर होश पूरा है तो जो भी होगा वो शुभ होगा अगर बेहोशी गहन है तो जो भी होगा वो अशुभ होगा ना अशुभ होते हैं हैं। होते करने वाले के होश पर सब निर्भर होता है ऐसा हो सकता है कि आप बेहोशी में अच्छा भी काम कर रहे हो आपको लगेगा अच्छा कर रहे हैं उसका परिणाम बुरा ही और ऐसा भी हो सकता है कि होश पूर्वक कोई आदमी कोई काम कर रहा हो आपको लगे कि बुरा हो रहा है तो भी अच्छा ही होगा अंतिम निर्णायक बात है कि भीतर कितना गहन होश कितना जागा हुआ है आदमी सोया हुआ नहीं सोना पाप है अब तो जागना पड़ने और तो नचिकेगा अपने पिता को कहने लगा क्यों तो भी करें थोड़ा सोच लें थोड़ा विवेक से बचें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 बाप अपने बेटे से कहते थे कि जाओ मर जाओ तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता क्षण बर्बाद बाद सोचता है कि मैंने क्या कह दिया बाद बाद लौट आया और इस बेटे ने जो बातें कही है वो इतनी कीमती है सारे जीवन का सारा निचो उनमें है की बाप को भी लगाओगे बाप को भी लगाओगे बाप को लगना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 सुनकर उद्दानक को दुख हुआ लेकिन अब कोई उपाय नहीं था की सख्त पारणता देखकर उसे यमराज के पास भेज दिया नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर है अतएव नचिकेता तीन महीनों तक अन्य जल ग्रहण किए बिना यमराज की, की प्रतीक्षा बताया कोई उपाय नहीं दिया, दिया और जो है और नची के दर जोर डाल रहा है जब अब आप शोक न करेंगे जो हो गया हो गया और जो किया जा चुका उसे अंत किया नहीं किया जा सकता अब वो चंदेह दिया है मुझे बेचने तो मृत्यु के पास भेज दिया ये कथा है ये प्रतीक है यहाँ कहीं कोई यमराज बैठे हुए नहीं है जिनके पास आपको भेजा जा सके कथा बड़ी मधुर है और कई इशारे कर दिया नचिकेता यम के द्वार पर पहुंच गया उसने मृत्यु का दरवाजा खटखटाया लेकिन मृत्यु बाहर इसमें दो बात समझ रहे नचिकेता के अस्तित्व तो और किसी ने कभी मृत्यु का द्वार नहीं हमें है हमेशा मृत्यु आपका द्वार खटखटा था आप हमेशा घर में मिलते कभी बाहर होते भी भी कर, बार नहीं होते आप होंगे भी बिकास बाहर होने का कोई उपाय नहीं शरीर घर है और जब की खटखट आती है आपको वहां पाती नचिके था दया मृत्यु के बाद दुर्घटना सब उल्टी हो गई क्यूँकी हमेशा मृत्यु आती आदमी के पास आदमी नहीं जाता में जाता है मृत्यु के पास सब उल्टा हो जाता है ये नची के दादा मृत्यु को घर के नहीं पाया <laughs> सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है जैसे ही व्यक्ति स्वयं मरने की तैयारी करता तो तो तो सब उल्टा हो जाता है जहाँ जीवन दिखाई पड़ता था वहां मृत्यु दिखाई पड़ने लगती है और जहां मृत्यु दिखाई पड़ती थी वहां जीवन दिखाई पड़ता और जहां सब सार सर्वस्त मालूम होता था वहां कचरा हो जाता और जहां कभी ख्याल भी नहीं किया था वहां जीवन के सारे खचारे खुलता ये प्रतीक है सिर्फ कि सब उल्टा हो जाता है जब आदमी खुद हिम्मत करके मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता तो पाता है कि वहां मृत्यु नहीं है जब आप मृत्यु के पास जाएंगे तो पाएंगे मृत्यु नहीं है आते हैं जिन्हें ज्यादा वो है जितना हम बचते हैं उतना ही वो है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 खराब रास्ते से गुजरे और सांप का भ्रम पैदा भागे पसीना आने लगा क्यूँकी पसीने को कोई मतलब नहीं है कि सांप असली थकी नकली छाती जोर से झड़कने लगी रक्तचाप बढ़ गया सिर की नशे कंगे पैर भागे जा रहे हैं और जितना भाग रहे आपके बदने से घबराहट और बढ़ रही पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स तो कहता था लोग घबरा के नहीं भागते भागने की वजह से घबरा जाते भय के कारण नहीं भागते भागते हैं ये भयभीत हो जाते उसकी बात में तो थोड़ी सच्चाई है आप जितनी भागेंगे उतनी घबराहट बढ़ती जाएगी आपका भागना आपकी घबराहट के लिए जीवन नहीं रहता और जितने आप दूर होते जा रहे हैं उस रस्सी से उतने ही सांप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 बस आपको उससे मिलने दिया जाए वो सदा सुंदर रहेगी मिलने दिया जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी अगर आपका विवाह करवा दिया जाए तो वो स्त्री सुंदर नहीं रह जाएगी जिसको देख के आप दीवाने हो जाते ना छूटते उसको देख के आपके भीतर धड़कन भी पैदा नहीं कुछ भी नहीं हो सच तो यह है कि पत्नियों को लोग देखना ही बंद कर करते दे। देखते ही नहीं आंख भी पड़ती है तो पत्नी दिखाई नहीं पड़ती सिर्फ दूसरे की पत्नियां दिखाई पड़ सकती है अपनी पत्नी दिखाई पड़ नहीं सकती बहुत मुश्किल है क्योंकि भ्रम तो कुछ बचता नहीं सब टूट जाता सब उगड़ जाता जो आपके पास नहीं है वो बड़ा मूल्यवान मालूम होता पास आते ही मूल्य हो जाता है इसलिए शंकर जैसे ज्ञान है संसार को मिथ्या कहा है झूठ कहा है असत्य कहा है माया कहा है उसका कुल मतलब इतना है कि माया की परिभाषा यही है कि जिसके पास जाने से जो मिट जाए और दूर जाने से बड़े आप सोचते हैं कि धनपति अपने महल में बड़े आनंद में वह आप ही सोचते हैं कोई धनपति आनंद नहीं मगर यह आपको पता तब तक, तक नहीं चलेगा जब तक आप धनपति ना हो जहां महल में न पहुंच मैल में पहुंचते पहुंचते आपको पता चले की मैं कहां आया यहां कुछ भी नहीं लेकिन ये आपको पता चलेगा आपके मकान के करीब से जो लोग गुजरते रहे वो सोच रहे की आप बड़े खोले आ जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र बुद्ध राजा के पुत्र हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के पुत्र कारण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 पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच सारे बंधन हटा दिए गए करीब करीब और एक पुरुष से सैकड़ों स्त्रियों से संबंध निर्मित कर लेता है एक स्त्री सैकड़ों पुरुषों से संबंध निर्मित कर लेता है अभी बड़े मजे की बात है कि सारे इतिहास में जो भ्रम कभी नहीं टूटा तो था वो अमरीका में टूट रहा है अमरीका में लोग पूछ रहे हैं इसमें कुछ भी तो नहीं इस काम वास्तना में कुछ भी नहीं इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो मारिजुआना, आसान है कि कुछ ड्रग, इंजेक्शन शरीर में थोड़ा बहुत सुख मिले। पुराने लोग बड़े गुस्से हर थे उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच इतनी बाधाएं खड़ी की थी कि स्त्री पुरुष का आकर्षण कभी नहीं टूटा इस मुल्क में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 बड़े से बड़ा झूठ जो इस जगत में हो सकता है वो मृत्यु और उस झूठ से इतने भयभीत और इतने डरे हुए और इतने भागे हुए जो तो सत्य बना हुआ है। तक तीन दिन तक उपवास किए बैठा रहा उसने का बिना मृत्यु से मिले मैं भोजन न कर सकूंगा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 कहते हैं महावीर ने 12 वर्षों में केवल तीन दिन भोजन दिया 12 वर्ष की साधना में कभी महीने कभी दो महीने कभी तीन महीने वो बिना भोजन के रहे ये चेष्टा इस बात की थी कि जब भोजन बिल्कुल नहीं मिलता और ध्यान रहे 90 दिन आखिरी सीमा है आप अगर बिना भोजन के रहे तो पूरे स्वस्थ होंगे तो आप 90 दिन तक बिना भोजन के रह सकते नब्बे दिन के बाद वो घड़ी आएगी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 वो घड़ी जल्दी ही आ जाती है जब मृत्यु प्रकट होती है तो क्योंकि शरीर तो भोजन से ही चलता है भोजन के बिना शरीर ज्यादा दिन नहीं चलता सकता नन का नब्बे दिन चल सकता है पूर्ण स्वस्थ हो क्यूंकि शरीर इकट्ठा करता है भोजन रिजर्वा इकट्ठा करता है आपके पास जो मांस मज्जा है वो इकट्ठा भोजन है जरूरत के वक्त के लिए आप इकट्ठा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 शरीर में दोनों प्रक्रिया है सुरक्षित भोजन है आपके शरीर में उसको आप बचा रहे तीन महीने में चुक जाएगा सब सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी जिनके पास भोजन बिल्कुल नहीं बचा मृत्यु घटित हो मृत्यु उपस्थित हो जाए, वो तीन दिवस प्रतीक है और शायद नची जैसी सरलता से भरा हुआ हृदय हो तो तीन दिन में भी मृत्यु का देवता उपस्थित हो जाए शरीर मरा हुआ दिखाई पड़े, सिर्फ स्वयं की चेतना ही जीवित रह जाए पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए बोले ब्राह्मण आप नमस्कार करने योग अतिथि है अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि बताए घर आ जाए बिना कोई खबर किए बिना एक पुस्तकार डाले की आ रहा हूँ आप अतिथि है ब्राह्मण जी।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 जो व्यक्ति भी को रूप करेगा ठीक मृत्यु की घटना के पूर्व उसके पास बहुत सी सिद्धियां आ जाएंगी और बहुत संभावना तो यह कि वो ये भूल ही जाएगा कि मैं किस खोज में निकला था और उन सिद्धियों में उलझ जाए वे वरदान अभिशाप थोड़े हैं। आखिरी समय के पहले जबकि मौत आपको आत्मा का ज्ञान दे सकती है आखिरी लोग हम मन के पकड़ते हैं पतंजलि ने जिन सिद्धियों का उल्लेख किया वे सारी सिद्धियां लंबे उपवासी में पैदा होने शुरू हो जाती है ये यम का कहना नची देता को कि मैं तुझे तीन रात्रि तक उपवासा रहने के लिए हर रात्रि के लिए एक वरदान देता हूँ तू वरदान मांगे। ले ये घटना घटती है हर एक व्यक्ति को जो जल्दी से साधारण वरदानों से संतुष्ट हो जाता है वो परम वरदान से वंचित रह जाता है लेकिन नचिकेता साधारण वरदानों से संतुष्ट होने वाला नहीं नचिकेता पूछे ही चला जाता है और आगे और आगे और परम रहस्य को खोल लेना चाहता है नचिकेता ने कहा है मृत्युदेव जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशी उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्न क्रोध एवं खेत ऐसी रहित हो जाए तथा तो आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं, तो वे मुझे विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करे यह मैं अपने तीनों घरों में पहला वर मानता हूँ पहला वर पिता के लिए उसके लिए जिसने नचिकेता को मृत्यु में भेजा पहला वर उसके लिए जिसके लिए हमने पहला अभिशाप मांगना चाहा होता जो हमें मृत्यु दे उसको हम दो मृत्यु देना चाहेंगे आप होते तो आप कहते पहला तो काम यह करो कि पिता जहाँ वही इसी वक्त समाप्त हो जाए शत्रु के लिए तो मृत्यु तो वो शत्रु ही मालूम पड़ेगा शत्रु के लिए तजा वरदान कि मेरे पिता शांत चित्त हो जाए उनका क्रोध विलीन हो जाए और जब मैं घर लौटू तो मुझे प्रेम से पुत्र भाव से स्वीकार कर सके इसमें कई बात एक तो जिसने बुरा किया है उसकी सुध की मांग है बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर तुम्हारे शत्रुओं के लिए न हो तो व्यर्थी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 नचिकेता ने कहा मेरे पिता शांत हो जाए और जब मैं लौटूं तो मुझे पुत्र भाव से प्रेम पूर्वक स्वीकार करें ये बड़ी कठिन दूसरी बात तो क्योंकि नचिकेता लौटेगा मृत्यु को जान करे बड़ा मुश्किल होगा इस ज्ञानी पुत्र को पुत्र की तरह स्वीकार करना बड़ा कठिन होगा यमराज ने कहा तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता तो कुछ पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है ऐसा समझ के दुख और क्रोष ऐसी रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष प्रार्थना में सुखपूर्वक शयन करेंगे इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला हे यमराज लोक में किंचित मातृदीप भय नहीं वहाँ मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है वहाँ कोई तो बुढ़ापे से भी भय नहीं करता स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों के दूर रहकर सुख रोकते हे मृतदेव आप उपयुक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि भली भाजी समझा कर कहिए जिससे की स्वर्ग लोग के निवासी अमृतों को प्राप्त होते यह मैं दूसरा वर रूप हरा मैं दूसरी वह बात मानता हूँ जिससे मैं मृत्यु के पार हो जाऊ जिससे मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊँ ये वरदान मृत्यु से ही पाया जा सकता है जिन्हें जानना है कि मृत्यु के पार क्या है कैसा जीवन वे मृत्यु से गुजर के ही जान सकते है चिकेता स्वर्गदाय अग्निविद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उससे भातिभा बतलाता हूँ तुम तो उसे मुझसे भली भांति समझ लो तुम इस विद्या को स्वर्ग रूप लोकों की प्राप्त करने वाली तथा तो उसकी आधार स्वरूप बुद्ध रूप गुहा में छुपी हुई समझो तुम्हारे भीतर की छुपी है वो अग्नि जिसके माध्यम से तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे तुम उस महासुख को प्राप्त होगे, गए जहाँ कोई दुख नहीं उस परम स्वतंत्रता को जो मुक्ति है लेकिन वो अग्नि तुम्हारे ही हृदय की गुहा में छुपी है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 ज्ञ कुंड बने कैसी अग्नियों से रगड़ के ये अग्नि पैदा की जाए किन ईदों से ये निर्माण होगा यज्ञ कुंड का कैसे तुम इसके भीतर जलोगे और तुम्हारा कचरा समाप्त होगा और तुम शुद्ध कुंदन बनोगे वो सब विस्तार से इंद्र यम ने कहा उसका कोई विस्तार नहीं दिया है लेकिन इन आठ दिनों में पूरी प्रक्रिया आपको दूंगा वो नहीं दी है जानको में वे बातें छिपा ली गई है जो गुरु स्वयं ही सीधा देगा लिख दिए जाने पर खतरा है भूल चूक हो सकती है शब्द को पढ़ते कोई करे अनथ भी हो सकता है और आंख से फेलना भीतर की आँख से खेलना बाहर की आंख से खेलने से बहुत ज्यादा खतरनाक है जिन ध्यान की प्रक्रियाओं से हम यहाँ गुजरेंगे वे भीतर की अग्नि को जलाने की प्रक्रिया हैं। और इन आठ दिनों में तुम्हें ख्याल में साफ हो जाएगा कि हृदय कैसे प्रज्वलित अग्नि कुंड बन जाता है और कैसे मृत्यु समाप्त हो जाती है अमृत का अनुभव होता है ये अनुभव से और मेरी चेष्टा होगी की तुम्हें प्रक्रिया से गुजार चलो, शब्दों में न कहो बल्कि तुम्हारा कृत्य बन जाए ऐसी आयोजन हम यहाँ करेंगे नचिकेता को यम ने कहा कि ये अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी इस अग्नि का शास्त्रोक्त रिक्त ऐसी तीन बार अनुष्ठान करने वाला रिक्त आदि तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ दान तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव ऐसी विधि पूर्वक चयन करके अनंत शांति को पा जाता है जो युज को प्राप्त जो मृत्यु को प्राप्त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 अब तुम तो तीसरा इस अग्नि से गुजरेंगे बजाय मैं आपसे कुछ कहू उचित होगा कि आपको इस अग्नि में ले चलू पहुंचाऊंगा आपको उस जगह जहाँ आप भी यम के द्वार पर प्रस्तुत ले इस प्रक्रिया को ठीक से अभी समझ लें क्योंकि कल सुबह से हम प्रारंभ करेंगे रात्रि आज सोने के पूर्व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 और जब श्वास बाहर जाती है तो मरते हैं। यहां हम नचिकेता बनने की तैयारी में इसलिए जो श्वास छोड़ने पर रहेगा इस पूरे शिविर लेने की आप बात ही मत कर घबराएं नहीं कि मर जाएंगे लेने का काम शरीर है लेकर समय आपको कुछ भी नहीं करना ना लेना है ना रोकना छोड़ना रात 10 मिनट सोने के पहले क्योंकि सोना भी मृत्यु का हिस्सा है नींद छोटी मौत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 सुबह का प्रयोग है वो आपको सुबह समझा दूंगा इन दिस कैंप आई विल बी स्पीकिंग ओनली इन हिंदी सो दोस्ट हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी आर वेरी फॉर्चुनेट बिक अयर इंटेलेक्ट विल नॉट बी इन्वॉल्व रेट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 now i am talking in hindi you just listen to my sound that carries more than any words can say just listen to my sound meaning less and the very sound will become a meditation to you but i will tell you something about the techniques we are going to do this night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 And while exhaling, make the sound "oo" through the mouth, not by the nose. While exhaling, make the sound "oo." Oh, with the sound exhale, your mind will be exhaled out. And don't.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 Meditation is the death, and we will be trying here to die completely, so that something which is eternal can come up, can be born. In this whole game, whenever you remember it very deeply, this is for the night. You have to do this is the most in the night every day. had fell deeply with the sound o when you are fallen to sleep the holiness leaves become death like deep silence you may not have known such a deep sleep at all dreams will disappear the dreams will be born to life they don't belong to death and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 no you're going to be in the market super